जी आपने बताया कि जो है वो सबसे अच्छा काम कर तो हमेशा ये प्रश्न राय उठता है मन में जो मैंने बात रखी तो स्वाभाविक है ये प्रश्न आएगा कि हम क्या करें वैदिक संध्या अर्थ की भावना हमें तरह तरह की करनी होती है एक भावना से काम नहीं चलता है मैंने जो सारी बात रखी वो जप मात्र एक शब्द पर केंद्रित थी महर्षि दयानंद ने इस संध्या का समायोजन व्यूहन किया है कि ये ये बातें हर साधक के मन में होनी चाहिए इससे हमारी प्रगति अच्छी होगी सारे भाव को व्यक्ति वैसे कर नहीं पाता है लेकिन जब मंत्र बोलते हैं हो जाते हैं वो मंत्र के साथ साथ अर्थ को भी करते रहते हैं वो चलता रहता है अर्थ की भावना वहां मुख्य रहेगी शब्द वहां पर कौन रहेगा और वो हमें करना चाहिए आपका प्रश्न ये है कि यदि पूरे मंत्रों को न बोल करके एक ही मंत्र और उसकी अर्थ की भावना पर ही केंद्रित हो जाए तो क्या जा पूरी संध्या वाला फल मिल जाएगा कर दूं यानी और गहरा कर दूं तो एक मंत्र के भी किसी एक शब्द को लेकर अर्थ की भावना करें और पूरा मंत्र भी ना बोले तो क्या बात काम चल जाएगा और भी कर दें तो बस केवल ओम शब्द बोला और अर्थ की भावना कर दी क्या उससे चल जाएगा सीधा उत्तर दूं तो चल सकता चलेगा चल जाएगा लेकिन सबको नहीं चलेगा के लिए नहीं है ध्यान दीजिएगा जिसकी साधना बहुत ऊंची है और जो ओम शब्द एक शब्द बोलने मात्र से अगर उसके उतने व्यापक अर्थ को सोच लेता है अर्थ की भावना कर लेता है उसके लिए बिल्कुल ठीक है उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं गायत्री मंत्र का अर्थ करते समय महर्षि ने ओम शब्द का अर्थ क्या किया ओम क्या अर्थ किया क्या अर्थ किया जिनको याद है बताइए ओम यह परमात्मा का मुख्य निज नाम अर्थ नहीं किया अभी ये क्या बोल रहे हैं ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है और आगे क्या बोल रहे हैं जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाता भू के बाद में फिर भू पे आ गए प्राणों का भी प्राण इस ओम शब्द का कोई अर्थ खोला है महसी ने होगा नहीं खोला इसको सामान्य मान के इसका अर्थ तो पता है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैसी यहां पर संकेत कर रहा हैं अगर जो इस स्तर का व्यक्ति है महर्षि थे ऐसे जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं अब संध्या में परमात्मा के जितने भी विषय विशे, विशेषण है विष्णु को बृहस्पति को कुछ भी कहो देव कहो सविता कहो, कुछ भी कहो वो सारे नाम उस ओम के साथ में जुड़ जाते हैं यदि कोई इस स्तर का साधक है और ओम शब्द बोलने के साथ परमात्मा के समस्त अर्थों की भावना कर सकता है और बनाए रख सकता है वास्तव में उसके लिए ये संध्या नहीं है ने ये जो संध्या दी है ये जन सामान्य के लिए दी है हाँ ऊंचे स्तर का व्यक्ति भी इस संध्या को करता है तो आपत्ति नहीं है, कर सकता है पर यह स्तर जो है ये तो बहुत बहुत ऊंचा स्तर है इसको लेकर के हमें नहीं चलना चाहिए हमें पूरी संध्या करनी चाहिए पर यदि संध्या करते करते कभी किसी के मन में ये बात आ जाए मंत्र पर वो इतना केंद्रित हो जाए और अगला मंत्र बोलने की उसकी इच्छा ही ना करे तरह गंभीर भाव में वो चला जाए अब उसके मन में द्वंद्व होगा कि मैं संध्या पूरी करूं या इसी में अटक जाऊं समय उतना ही है उसके पास में अधिक नहीं बैठ सकता वो आधा घंटा ही बैठ सकता है पंद्रह मिनट ही बैठ सकता है एक घंटा ही बैठ सकता है तो अगर संध्या पूरी नहीं होती है तो उसे लगता है कि अधूरी रह गई इस मानसिकता में बहुत साधक रहते हैं शिविरों में बहुत से कर्मचारी भी रहते हैं मैं जैसा समझ पाया हूं त्रुटि हो सकती है अगर कभी ऐसी भावना में हम चले गए तो मंत्रों की चिंता आगे की नहीं करनी चाहिए उस भावना को अर्थ भावना को बना के रखना चाहिए क्योंकि तो मंत्र तो अर्थ की भावना के लिए ही थे पर हमारे संस्कार आ जाते हैं जो जब के और अन्य मत संप्रदायों में रहते हैं कि नहीं समझा तो पूरी करनी है अब वो अर्थ की भावना भी करेगा और फिर बाद में कोशिश करेगा जैसे तैसे या तो मंत्र बोल देगा या वहां भावना में नहीं जाएगा देखिए शब्द कौन है अर्थ की भावना मुख्य है प्रयोजन वो है हम उस प्रयोजन को छोड़ करके उस शब्द पर ही केंद्रित हो जाएंगे तो यह अच्छा नहीं है अब आपके प्रश्न का मैं फिर संक्षिप्त में जो उत्तर दिया उसको मैं बोल रहा हूँ फिर से संक्षेप से कि यदि उच्च स्तर है तो एक मंत्र भी पूरी संध्या के पूरे फल को देगा बल्कि उससे अधिक फल को दे देगा अर्थ की भावना है तो पर यदि वैसा नहीं है तो हमें पूरी संध्या करनी चाहिए और पूरी संध्या मंत्र को बोलते बोलते भी अर्थ का जो चिंतन चलता है वो भी बहुत अच्छे स्तर पे चलता है वो भी बहुत उपयोगी है पर कभी ना कर पाए तो मन में ये खेद ना हो ग्लानी ना हो कि मेरी तो संध्या ही नहीं हुई मैंने ये मंत्र तो बोला ही नहीं ये मंत्र तो छूट गए मेरे ये ग्लानी नहीं होनी चाहिए मन पर कर सकते हैं तो अवश्य उसको पूरा करना चाहिए अर्थ भावना करना चाहिए मैं सोचता हूं पूरा